मां की बातें स्वामी बाद मां के दर्शन बाग बाजार में स्थित उनके नए मकान में हुए पहले कलकत्ता आने पर मां किराए के मकान में रहती थी मकान सब समय इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता था इसलिए मां को अपनी इच्छा इच्छानुसार आने और रहने में असुविधा होती थी इसीलिए शरद महाराज ने एक कठिन प्रयास से यह मकान निर्मित हुआ कलकत्ते पहुंचने पर खड़ी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 तुम कल सवेरे आओ माँ से भेंट करना और यहाँ प्रसाद पाना दूसरे दिन सवेरे पहुँच मैंने माँ के दर्शन किए माँ अपने हाथ तथा मुंह के चेचक के दागों को दिखाने लगी बीमारी की बात बताकर बोली दाग अब उतने नहीं हैं बाद में माँ के शरीर में चेचक के दाग बिल्कुल नहीं रहे थे इसी समय पूजनी शरद महाराज के कहने पर तथा सिमा के आशीर्वाद से मेरा मठ में रहना निश्चित हुआ माँ से कहने पर वे बोली अरे इसे साधुओं की हवा लगी है बहुत अच्छा है मठ में रहना ठाकुर के प्रति भक्ति हो मैं बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ बीच बीच में मैं मठ से दूध लेकर उद्बोधन जाता और माँ से भेंट कराता। एक बार कई दिनों तक न जा पाने पर माँ ने दूसरे व्यक्ति से जो दूध लेकर जाते थे कई बार पूछा था वह कहाँ है बहुत दिनों से आया क्यों नहीं इसके पश्चात एक दिन दूध लेकर गया माँ को प्रणाम करने के लिए जाते समय देखता हूँ माँ पास के कमरे में बैठी पान बना रही है पास में नल्ली थी वह भी पान बना रही थी मेरे पहुँचने पर नल्ली उठकर चली जा रही थी माँ ने उसे रोककर कहा जाओ नहीं जाओ नहीं वह तो बच्चा है तुम यहीं बैठो और मुझसे बोली बैठो बातचीत के बीच माँ को की ससुराल की बात उठी माँ ने कहा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 माँ होगा होगा अब ठाकुर के प्रति शरणागत हुए हो सब हो जाएगा ठाकुर से प्रार्थना करना मैं नहीं यह तुम्हें ही उनसे कहना होगा माँ मैं तो कहती हूँ कि ठाकुर मेरे इनके मन को अच्छा कर दो मुझे शुद्ध बना दो मैं हाँ उनसे कहना उससे ही मेरा होगा इसके कई महीने बाद घाटाल के बाढ़ पीड़ितों के सेवा कार्य से तीन दिन की छुट्टी ले जगतधात्री पूजा के समय जयराम बाटे गया माँ कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँची थी मेरे साथ अतुल था उसने पहली बार माँ के दर्शन किए हम लोग कामार पुकुर से श्री रघुवीर का प्रसाद ग्रहण करके आए थे पहुँचते ही आशू महाराज ने कहा तुम लोग आए यह बहुत अच्छा किया माँ केवल कहे जा रही है भक्त लोग कोई आए नहीं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 मां गीले कपड़ों में दालान में खड़ी हुई है उनके कपड़े बदलने पर उन्हें प्रणाम करके मैंने विदा ली और कहा फिर आऊँगा अतुल स्कूल के बच्चे की तरह बोला भूलिएगा नहीं